संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अमित त्यागी का आलेख सफलता का मूल मंत्र परिश्रम श्रम का जीवन में महत्व है इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता क्षमताएं, ज्ञान और रचनात्मकता का मेल जब श्रम के साथ होता है तब सफलता की नई इबारत लिखी जाती है लोकप्रियता बढ़ने लगती है और सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि होती है मन वाणी और कर्म में शुचिता रखने वाला कर्मयोगी सिर्फ स्वजनों में ही नहीं अपितु गैरों में भी स्नेह पाता है किसी भी श्रमजीवी या कर्मयोगी को कोई भी कार्य करने से पहले सिर्फ अपनी खुशी देखनी चाहिए यदि हम परोपकार भी करना चाहते हैं, तो भी पहले अपनी खुशी देखनी चाहिए कभी कभी ये सुनने में अजीब लगता है कि स्वार्थी होकर खुद की खुशी के लिए कार्य क्यों करना चाहिए ये कितना उचित है श्रम और कर्मयोगी व्यक्ति को तो त्यागी पुरुष होना चाहिए किंतु ऐसा त्याग बाहरी तत्वों और आवरण के द्वारा ही संभव है और मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि हर वो त्याग जो बाहरी है और जो खुशी नहीं देता है वो सिर्फ खुद के साथ छलावा मात्र है छलावा कभी भी देर तक अपना अस्तित्व बरकरार नहीं रख सकता यदि हम स्वयं को खुश रखने में कामयाब हो पाए तो हम अपने आसपास के और साथी मित्रों को खुशी दे पाएंगे इस प्रकार ये खुशी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में स्वतः प्रवाहित होती चली जाएगी जब लोग कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशी के लिए श्रम करना चाहिए तब मुझे थोड़ी आपत्ति होती है ऐसा श्रम जो खुद को संतुष्टि न दे पाए वो ज्यादा समय तक फलदायी नहीं हो पाता है ऐसे में परोपकार भी देर तक जारी नहीं रह सकता प्रेरणा का स्रोत हमारे भीतर विद्यमान है ज्ञान का संवर्धन अंतर मन से प्रस्फुटित होता है बाह्य आवरण के द्वारा किया गया श्रम केवल जीविका का साधन तो उपलब्ध करा सकता है सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता वाणी मन इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय के द्वारा किया गया श्रम सफलता तक न पहुंचे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है अपने श्रम को कहा और कैसे इस्तेमाल करना है ये कला शेर से सीखी जा सकती है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे मनोयोग से और जोरदार प्रयास के साथ करें। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व इतिहास के रुख को भी बदल सकता है और भौगोलिक परिस्थितियों को भी दशरथ माझी का उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने आने जाने की रास्ते में बाधा बनकर खड़े एक पूरे पहाड़ को ही अपनी लगन और मेहनत के बल बूते पर काट डाला वर्षों तक अकेली मेहनत की और सृष्टि का भूगोल ही बदल कर रख दिया श्रमजीवी व्यक्तियों के लिए बाधाएं सहानुभूति पाने का माध्यम नहीं होती है बल्कि नव सृजन का एक आधार होती है परिश्रम का अपना महत्व है परिश्रम के बगैर सफलता नहीं मिलती किंतु श्रम के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्रम किस मंजिल की तलाश में किया जा रहा है साधन और साध्य की पवित्रता का भी बड़ा महत्व है एक पुरानी कहानी याद आ रही है एक बार एक सेठ व्यापार करने बाहर गया और एक धर्मशाला में रुक गया सेठ के पास धन होने का प्रमाण जानकर एक चोर ने भी सेठ से मित्रता कर ली और उनके साथ साथ वहाँ रहने लगा सेठ रोज दिन में व्यापार करने में अपना श्रम लगाता और परिश्रम के द्वारा अपने धन में बढ़ोतरी करता चोर रोज रात में श्रम करता और सेठ के धन को साफ करने की फिराक में रहता और उसके सामान की तलाशी लेता किंतु उसको सेठ का धन न मिलता चोर को ये तो पूरा विश्वास था कि सेठ के पास हजारों रूपये हैं, किंतु वो इतना श्रम करने के बावजूद उसे ढूंढ नहीं पा रहा था इस प्रक्रिया में कई दिन गुजर गए कुछ दिनों बाद सेठ ने चोर से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है मित्र आपके साथ समय बहुत शानदार गुजरा दिन में मैंने व्यापार में श्रम करके अच्छा धन अर्जित किया और रात में आपने मेरा भरपूर सहयोग किया और मेरे धन की सुरक्षा की यह सुनकर चोर थोड़ा सक और बोला क्या आपको सब पता है सेठ ने कहा कि तुम मेरे सामान की रोज तलाशी लेते थे, थे और मैंने अपना धन तुम्हारे तकिये में छिपा रखा था आपका ध्यान अपने आसपास की चीजों पर नहीं था आपने अपने परिश्रम रूपी धन का प्रयोग कुटिल तरीके से मेरे धन की प्राप्ति के लिए किया यदि इतना श्रम आप मेरे साथ व्यापार करने में करते तो शायद आप ज्यादा सफल होते आपके परिश्रम में ना ही साधन की पवित्रता थी और ना ही साध्य की शायद इसीलिए परमात्मा की कृपा मेरे साथ नहीं हमारी पौराणिक और धार्मिक कथाओं में भी श्रम का उल्लेख रहा है अज्ञातवास के दौरान जीवित रहने के लिए पांडवों को बेहद श्रम करना पड़ा था राज घराने से ताल्लुक रखने वाले राम लक्ष्मण और सीता को भी वनवास के दौरान बेहद श्रम के द्वारा ही भोजन जुटाना पड़ता था ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ राजा हो या रंग ने श्रम के द्वारा ही अपना जीवन परिवर्तित किया है श्रमजीवी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए परास्त तो हो सकता है किंतु उसकी सफलता का सूर्यास्त कभी नहीं होता मैथिली शरण गुप्त ने कहा है न हो एक धुन एक लगन यदि जन्मे तो उस अप्रमत को लेकर क्या है लाभ भवन में सोच रहा है समझ रहा है किंतु नहीं कुछ करता कर्म भूमि पर भार रूप वह डूब क्यों नहीं मरता सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम वह भी सही दिशा में सही उद्देश्य के लिए अभी आप सुन रहे थे अमित त्यागी का आलेख सफलता का मूल मंत्र परिश्रम वाचक स्वर भारती परिमल